जो महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट को देख रही हैं तो आप सभी की तरफ से श्रीमती वलसा सिंह नहर का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत बहुत स्वागत है और राजस्थान गुजरात के लोग आपको अभी सुन रहे हैं और मेरी भी आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है मैं भी आपकी आवाज से आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में जरूर बताएं मेरा नाम है वलसा नायर सिंह और मैं अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म और कल्चरल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इस पद पे काम कर रही हूँ इसके पहले मैंने पाँच साल सचिव पर्यावरण के पद पर काम किया था और मुंबई सिटी के कलेक्टर और कोंकण डिविजनल कमिश्नर दोनों पद पे भी मैंने काम किया है पर्यावरण के क्षेत्र में मैंने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं एक है कि ग्रीन गणेशा इको गणेशा जो मूवमेंट वो शुरू किया था फिर एनवायरमेंटल सर्विस की जो एनएसएस कॉलेज में उस टाइप एक सर ईएसएस करके अपने महाराष्ट्र के पर्यटन में, दिल, जी, जी, जी. में आके हमने नया पर्यटन धोरण राज्य शासन में एक अप्रिल दोन हजार सोलह से लॉन्च किया है। और महाराष्ट्र में पर्यटन बढ़ाने के लिए हमने नए नए नए, नए उपक्रम हम लोग अभी कर रहे हैं लॉन्च कर रहे श्रीमती वलसा नायर सिंह जी बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में जानकर और काफी कुछ आप सोशल एक्टिविटीज पर्यावरण से जुड़ी बातें बहुत ही अच्छी तरह से आप इन स्कूल टाइम से ही कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा और आपका इस टूरिज्म फील्ड में कैसे आना हुआ उसके बारे में बताइए आई ए में हमको अनेक अनेक विभागों में काम करना पड़ता है पोस्टिंग होती है तीन साल जी। और एक तीन साल होने के बाद ऑफिसर लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट भेजते हैं है हम, में हम लोग स्पेशलिस्ट नहीं बस जनरलिस्ट के रूप में काम करते हैं तो मेरा पर्यावरण का पोस्टिंग के बाद फिर मैं एमएमआरडी में मैंने काम किया फिर उसके बाद पर्यटन की यहाँ वेकेंसी आ गई तो राज्य शासन ने ऐसा सोचा की इनको पर्यटन भेज दिया जाए और मुझे भी पर्यटन क्षेत्र में पहले से स्पेशल इंटरेस्ट मेरा रहा तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला कि कुछ राज्य के लिए करूं पर्यटन क्षेत्र से। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने बारे में और टूरिज्म में कैसे आना हुआ उसके बारे में आपने बताया इसके साथ ही मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा जैसे कि महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का आज का जो विस्तार है कितना बड़ा हुआ वैसे तो काफी विस्तार हुआ है लेकिन आपके आने के बाद जो विस्तार आपने देखा है उसके बारे में बताइए महाराष्ट्र पर्यटन डेवलपमेंट कार पूरे इंडिया के सबसे अच्छे टूरिज्म कॉरपोरेशन में एक है इनफैक्ट दो हजार पंद्रह में इस कॉरपोरेशन को बेस्ट टूरिज्म बोर्ड का अवार्ड भी मिला था ये कॉरपोरेशन के तहत हम लोग एटी रिसॉर्ट्स चला रहे हैं और बहुत सारे टूरिस्ट पर्यटन महिती केंद्र और सबसे हमारे बहुत बड़ा प्रोडक्ट है की डकन ओडीसी जो लक्षरी ट्रेन चल रही है ये जो ट्रेन है तो बेस्ट लक्सरी ट्रेन ऑफ इंडिया का भी अवार्ड इसी ट्रेन को मिला है और ये ट्रेन पूरे सात दिन महाराष्ट्र के सारे पर्यटन क्षेत्रों को जुड़े उसका प्रवास रहता है और औरंगाबाद और नासिक पूना गोवा कोलापुर ऐसे वो इसका सफर है और ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ का भी सो पर्यटन में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान है इनफैक्ट पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की जो संधि hmm. बाकी सभी क्षेत्रों से ज्यादा इसी क्षेत्र में है इसको मद्देनजर रखते हुए पर्यटन धोरण में 30 कोटी का नया इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में लाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं इनफैक्ट लास्ट दो साल में हमको बीस हजार करोड़ का एमओयू हमने किया है इसी क्षेत्र में नए इन्वेस्टमेंट का hmm. और हमने एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं पर्यटन का मेन फोकस है मार्केटिंग हमारे पास ये सब है लेकिन जब तक आप पूरी दुनिया को नहीं बताते आपके पास ये है क्या है किसी को पता नहीं लगेगा मतलब आप आप और हमको मालूम होगा लेकिन कोई बंगाल में रहने वाला कश्मीर में रहने वाला अफ्रीका तो में बहुत बड़ा महाराष्ट्र इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट का आयोजन किया ये पहली बार महाराष्ट्र ने किया है और ये इंडिया के सबसे बड़े ट्रैवल मार्ट है इस मार्ट में हमने महाराष्ट्र के जो टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है जो होटल हो या टूर ऑपरेटर्स हो ट्रैवल एजेंट हो ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी उन सबको अपनी अपनी assets, दुनिया के सामने शोकेस करने का एक मौका हमने मिला इसमें हमने करीब 300 विदेशी बायर्स बायर्स मतलब मोस्टली टूर ऑपरेटर्स या जर्नलिस्ट है उनको हमने इसमें इन्वाइट किया और ये तीन दिन एक बहुत बड़ा ट्रैवल मार्ट मुंबई में किया है और हर दो साल में एक ट्रैवल मार्ट करने का हमारा नियोजन भी है और हम महाराष्ट्र के बाहर दस शहर में महाराष्ट्र उत्सव का आयोजन किया जिसमें लोगों को महाराष्ट्र के संस्कृति महाराष्ट्र के पर्यटन क्षेत्र महाराष्ट्र के खाद्य पदार्थ सब कुछ और अपनी हैंडीक्राफ्ट्स पैठनी कोल्लापरी इंद्रायणी जो भी हो सबके बारे में उनको पता चले दिल्ली में हमने पंद्रह दिन का बहुत बड़ा महाराष्ट्र उत्सव किया दिल्ली हाट में और उसमें पांच लाख लोगों ने विजिट किया क्या बात है और तो ऐसी कोशिशें जारी है मैं काफी अच्छी चीजें आप कर रहे हैं और महाराष्ट्र को एक महाराष्ट्र की जो खूबियाँ हैं वो पूरे भारत में और विदेश में हो इसके लिए आप मार्केटिंग का जो ये स्ट्रैटेजी आपने बनाया है ये काफी लोकप्रिय है और बहुत ही अच्छा है जिससे लोगों को मालूम पड़ेगा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि टूरिज्म की हम लोग बात करते हैं या कहीं भी घूमने जाना होता है तो कुछ एक खास विशेषता होती है उस जगह की तो महाराष्ट्र में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे देखने के लिए उसकी अपनी एक अलग पहचान है उसके बारे में बताइए महाराष्ट्र की जो महाराष्ट्र आप महाराष्ट्र को एक क्राउन से कंपेयर करें उस क्राउन की कोहिनूर है मुंबई बहुत मुंबई को मार्केट करने की जरूरत ही नहीं है पूरे दुनिया में मुंबई फेमस है मुंबई एक फैशन कैपिटल है इवेंट कैपिटल है फाइनेंशियल कैपिटल है आप कुछ भी हो मुंबई मतलब पूरा मार्केट किया हुआ है बहुत लोगों को ये नहीं मालूम महाराष्ट्र में मुंबई छोड़ के और भी है चीजें। किसी को पूछे तो सिर्फ मुंबई के बारे में बताते हैं। जी जी जी। और हमारी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है कि अजंता केव जो फोर्थ सेंचुरी बीसी में बना हुआ है ऐसे केव्स पूरे वर्ल्ड में कम है एक अजंता केव और दूसरा एलोरा केव्स एक सिंगल रॉक कट केव से उन्होंने वो एलोरा का पूरा बनाया हुआ है mm -hmm. और एलिफेंटा केव्स वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और कोंकण की बीचेस इसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे इंडिया में mm -hmm. देन मेंाइफ सेंचुरी नागपुर से आप एक घंटे के रास्ते में जाओगे तो पांच वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिलेंगे और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है कि अपना जो कल्चर और ट्रेडिशंस mm -hmm. जो पंडर पुरवारी, अपना गणेशोत्सव जी जी जी गोविंदा ये सब बहुत बड़े कल्चरल ट्रेडिशन है जो बहुत बड़े टूरिस्ट अट्रैक्शन होने की इनकी पोटेंशियल है हम्म हम्म जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया महाराष्ट्र की और भी बहुत सारी बातें होगी लेकिन जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो आपने बताया मुंबई महाराष्ट्र का क्राउन है और उसके साथ ही जो फेस्टिवल आपने बताया गणेश उत्सव है या फिर गोविंदा का जो फेस्टिवल है ये सब चीजें जो है अपने आप में एक खास आकर्षण है और महाराष्ट्र की ये अपनी अलग पहचान इसके वजह से भी है तो इसके साथ ही महाराष्ट्र में टूरिज्म बढ़ाने में आपका क्या विशेष योगदान रहा है उसके बारे में बताइए मेरा पर्सनल योगदान ये है कि नया टूरिज्म पॉलिसी हमने पूरे मेरी मैं सचिव प्रधान सचिव जब थे उसी टाइम पॉलिसी बनाया और पॉलिसी लॉन्च भी किया और हमने महाराष्ट्र ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया है और पूरे मीडिया स्ट्रैटेजी हमने बनाई जिसमें रोड शोज है एडवर्टीजमेंट टीवी में आउटडोर में वो पूरा हमने किया है और हमने वो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स है टूरिज्म में उनके साथ एमओयू भी अभी कर रहे हैं अच्छा। जिससे हमारी विजिबिलिटी और बढ़ेगी मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा वो जो एजेंसी को और हमको और अभी आ, मार्च में उसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे और पर्यटन मंत्री दोनों तो उससे महाराष्ट्र पर्यटन का बहुत बड़ा एक नाम होगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका योगदान है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा जो विन विन वाली जो सिचुएशन है जो लोग आपसे जुड़ेंगे और आप जिनसे जुड़ेंगे दोनों को ही लाभ मिलेगा ये आपने कहा बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस तरह का जो कुछ नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और उसको सफल बनाते हैं तो बहुत ही खुशी होती है और उस मुकाम पर आप हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आपको इंट्रोड्यूस करने में आपसे बातें करने में और टूरिज़म के बारे में आपसे जानने की बहुत ही जिज्ञासा थी और वो पूरा होने लगा है तो मैं चाहूंगा कि आपको भारत सरकार किस प्रकार का सहयोग जो है देती है देती कोई उदाहरण से आप बताइए भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान इसमें है आ, भारत सरकार की दो नए स्कीम से एक है स्वदेश दर्शन और दूसरा है प्रसाद स्वदेश दर्शन में उन्होंने तीन क्लस्टर्स हमको सिलेक्ट करना है और उस क्लस्टर्स में पूरे टूरिज्म करते हैं। उनका mission होता है उन्होंने उसको उसके बारे में बहुत scrutiny करते visit करते हैं। और उनको लगा कि या, इस यारोजेक्ट से टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ेगा और ऐसा होगा तो उन्होंने वो प्रोजेक्ट का हंड्रेड परसेंट फंडिंग भारत सरकार देते है और इस स्वदेश दर्शन स्कीम में फर्स्ट प्रोजेक्ट अप्रूवल महाराष्ट्र को ही मिला है सिंधु दुर्ग में हमने स्वदेश दर्शन का जो प्रोजेक्ट बनाया उस प्रोजेक्ट को फर्स्ट अप्रूवल मिला और हमने प्रसाद में भी त्रंबकेश्वर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया है अभी रिसेंटली उसका साइट विसिट हो गया तो प्रसाद में भी हमारा अप्रूवल हो जाएगा वो भी हंड्रेड करोड़ का भारत सरकार का फुल फंडिंग फिर हमने नागपुर की दो प्रोजेक्ट स्वदेश दर्शन में अभी भेजा हुआ है और उसका मिशन डायरेक्टरेट की मीटिंग अभी स्क्रूटी हुई है होपफुली उसका भी हमको इसी साल में एटलीस्ट एक और प्रोजेक्ट का मिलने की चांस है फिर हमने एलिफेंटा आइलैंड डेवलपमेंट और लोनार लोनार भी हमारी बहुत बड़ी एक प्रोजेक्ट है उन दोनों का भी हमने केंद्र शासन को भेजा हुआ है तो होपफुली वो फुली फंडेड मिलेगा तो महाराष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि दिस आर ऑल प्रोजेक्ट जिसमें बहुत ही बड़े टूरिज्म पोटेंशियल है श्रीमती वलसा नायर सिंह जी बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया एग्जाम्पल के तौर पे हमें सुनाया है सुनकर हमें भी बहुत खुशी होती है कि इस तरह की जो बातें अगर हो जाती हैं तो लोगों को काफ़ी जो है ऐसे ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगा और उसका डेवलपमेंट होगा तो काफ़ी लोग वहाँ पर जाएँगे और उसको सुनेंगे देखेंगे समझेंगे अब मैं ये जानना चाहूँगा वलसा नायर जी आप काफ़ी समय से जो है टूरिज़्म में हैं और आपको रुचि भी है तो काफ़ी अलग अलग जगह पे आपका जाना हुआ होगा तो यात्रा में जाते वक्त जो एक ख़ुशी होती है उसके साथ हम लोग म्यूज़िक सुनते हैं गाने सुनते हैं गीत सुनते हैं तो आपको किस टाइप का जो म्यूज़िक है पसंद है और एक हाथ जो पसंदीदा गीत है उसकी एक लाइन ज़रूर बताइए हमें <laughs> म्यूजिक तो मुझे एक्चुअली लेटेस्ट uh, मेरा बहुत फेवरेट टूरिज्म डेस्टिनेशन मेरा है कि पहाड़ों में है जी नैनीताल मसूरी या कुमाऊन की जो पहाड़ है जी, वो जी, मेरे जी, बहुत बड़ी और सेकंडली मेरा जो होम टाउन है केरला में कोचिन और दोनों मेरी फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस हैं और uh, गाने की बात है तो मुझे अभी एक हेलो करके एक गाना है एडल ने लिखा जी एक यूएस सिंगर है एडल वो बहुत मेरा बहुत फेवरेट गाना है अच्छा अच्छा मैं गाने की तो मेरे गाना तो मैं आपको गाने, गाने की हिम्मत नहीं है मुझे नहीं एक लाइन बता दीजिए गाइए मत आप लाइन बता दीजिए इट हेलो फ्रॉम द अदर साइड अच्छा अच्छा <laughs> बहुत ही अच्छा लग रहा है वलसा नायर जी आपसे बात करके और जिस तरह की भावनाएं आपने व्यक्त किया टूरिज्म में आप अलग अलग चीजों को आपको तो विजिट करना ही पड़ता है लेकिन आपका मुख्य जो टूरिस्ट प्लेस है जहां पर आप हमेशा जाना पसंद करती हैं वो नैनीताल का मसूरी और आपका केरल का जो है कोचिन वो आपको पसंद है और चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा गीत आपने याद दिलाया है तो आइए उस गीत को सुनते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं आप सुना हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट पर विशेष मुलाकात इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ श्रीमती वलसा सिंह नायर जुड़े हुए हैं उनसे बातें हो रही है लेकिन एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आप सुना है रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कराते रहो Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I've ever wanted. And my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do. and i want to tell you so much i love you it's okay <laughs> i long to see the sunlight in your tell you time and time again how much i care sometimes i feel my heart will overflow hello i've just got to let you know cuz i wonder where you are and i want Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But Same, let but me try something. It doesn't good for you, boy. Too many memories, too many ghosts. It's what I know. This and the can. We could go to Florida. Or we could go out west what are you telling me where did सुन रहे हैं का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और श्रीमती वलसा नायर सिंह जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं तो फिर से एक बार श्रीमती वलसा नारायण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि हम लोग पब्लिक सिटी की और मार्केटिंग की बात करते हैं शुरुआत में आपने इसका जिक्र किया तो मैं चाहूंगा कि आ, पब्लिक सिटी और मार्केटिंग किस प्रकार से होता है इस टूरिज्म में पब्लिसिटी तीन तरह की होती है एक जो प्रिंट मीडिया जो तो मैगजीन्स में या न्यूज से करते हैं जी। और दूसरी है टेलीविजन के माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविजन या थिएटर्स में जो एडवर्टाजमेंट करते हैं और तीसरा है डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया फेसबुक या ट्विटर और YouTube में टेलीविजन प्रमोशनल फिल्म्स ऐसे तीन तरीके से होते पुराने जमाने में ज्यादातर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक करते थे और सोशल मीडिया कम है लेकिन अभी रिसेंटली चार पांच साल की जो मीडिया ट्रेंड से उसमें सोशल मीडिया में ज्यादा हम अभी ज्यादा फॉलोइंग है इसीलिए हम लोग बजट भी उस हिसाब से सोशल मीडिया को ज्यादा आप टारगेट कर रहे हैं अच्छा जैसे कि हम अभी रेडियो से बात कर रहे तो रेडियो में भी आपका कुछ एक नया रिसोर्ट खोला हम, जी जी। तो हम लोग वो नागपुर एरिया में उसका बहुत बढ़िया अच्छा सा जिंगल था और काफी लोगों को पसंद आए और हमारा जो बेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम है उसका भी जिंगल करते और चिको फेस्टिवल दानो में होती है तो वो फेस्टिवल के दस दिन पहले तो छोटे छोटे जिंगल्स जिंगल्स मतलब एकदम फनी टाइप के के रेडियो माध्यम से करते हैं। जी जी जी आ, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप मार्केटिंग करते हैं और महाराष्ट्र टूरिज्म की अगर हम लोग निर्माण की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करे तो वो कैसा होता है और उसमें आपका विशेष योगदान क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म की पहली है कनेक्टिविटी आपको में पहुंचने की अच्छी सड़कें चाहिए। उसके बाद पानी और पावर ये तीनों बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे टूरिज्म का जो इन्वेंट्री और रूम्स, सेंटर या कन्वेंशन सेंटर जो भी है उसमें बनेगा इन मेडिकल टूरिज्म हो तो हॉस्पिटल टूरिज्म हो तो तो तो उसके रिलेटेड जो जो पूरे तो मेनली ये तीनों इंफ्रास्ट्रक्चर व्हेन यू हैव इट तो इन्वेस्टर्स आ जाते और अभी महाराष्ट्र शासन ने टूरिज्म को काफी प्रायोरिटी दिया है सो बाकी जो स्टेट्स डिपार्टमेंट्स uh, भी वो भी उनके उनके बजट में टूरिज्म रिलेटेड जो नेसेसिटी से उनको उन्होंने बजट किया लाइक like पीडब्ल्यूडी में टूरिज्म डेस्टिनेशन की कनेक्टिविटी को फोकस करते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपनी एज पार्ट ऑफ पॉलिसी ऐसे इन्वेस्टमेंट uh, को ज्यादा फिजिकल इंसेंटिव एंटरटेनमेंट टैक्स लक्शरी टैक्स एक्सेम्शन एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सम्शन रेवेन्यू के माध्यम से होती है और स्टैम्प ड्यूटी एक्सम्शन स्टैंप रजिस्ट्रेशन विभाग से मार्फत होती है तो तरह तरह के डिपार्टमेंट्स उनके माध्यम से इसको प्रायोरिटी फोकस सेक्टर का दर्जा अभी देने लगा है और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेन हमको देना है कि वो डेस्टिनेशन की ब्रांडिंग तो कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह आगे होटल लगा दिए लेकिन जब तक उसको आप ब्रांड नहीं करोगे लोगों को उस डेस्टिनेशन बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते कोई आने वाला नहीं तो वो पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग पर्यटन विभाग करते सब कुछ बना हुआ है सिर्फ अपने को काम करना है, आपने है। और बहुत ही अच्छी बात है, आपने है कि किस तरह से जो निर्माण का कार्य होता है उसके लिए बहुत सारी बातें होती है जो आपने अपने शब्दों में बताया और एक और बात आती है जैसे की शुरुआत में आपने कहा की रोड बहुत जरूरी है जब यात्रा करनी हो तो रास्ते होने चाहिए यात्रा तो हम लोग करते रहते हैं लेकिन फिर एक बात आती है कि यात्रियों की सेफ्टी और सुविधा कैसे हम लोग सुनिश्चित करेंट्टी तो के लिए भारत सरकार ने एक सेवा भी शुरू की है अच्छा। तो वो हेल्पलाइन है टूरिस्ट को कोई भी टूरिस्ट इंडिया में आगे वो हेल्पलाइन यूज करती है कभी कभी कि भी, भी सेफ्टी का इश्यू अगर हो जाता है और सेकेंडली टूरिज्म पॉलिसी में हमने टूरिज्म पॉलिस का भी एक ये रखा है प्रोविजन तो ये टूरिज्म पुलिस ऐसा है कि 10 डेस्टिनेशंस महाराष्ट्र में जहाँ पुलिस का एक स्पेशल स्क्वाड रहेगा ऐसा पुलिस जिसको पर्यटन विभाग ने सेंसिटाइज़ करेंगे उनको ओरियंट करेंगे कि टूरिस्ट टूरिस्ट को हेल्प करने के लिए और बाकी तो अभी एक्चुअली बहुत सारे ऐप है जो टूरिस्ट को पूरे इंफॉर्मेशन देती है फोन नंबर्स पुलिस हो कि हॉस्पिटल हो कि कैब और वो सब अभी काफ़ी सिक्योरिटी और सेफ्टी उसकी वजह से इम्प्रूव हो गई है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और हाल ही में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है डिजिटलाइजेशन होने के वजह से काफ़ी सुविधा हो गई है हम सभी को जो है यात्रा में काफ़ी आसानी होती है और कुछ चीज़ें चाहिए भी तो तुरंत मिल जाती हैं इसके साथ ही आप जैसे कि हम लोग यात्रा की बात कर रहे हैं तो उसमें रहने की खाने की भी और अच्छे वातावरण की भी जरूरत होती है बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे की योजना किस प्रकार से है उसके बारे में बताइए बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर uh, है इनफेक्ट ऑलमोस्ट दो हजार बेड एंड ब्रेकफास्ट हमारे स्टेट में है वो हमारे स्टेट की साइज को देखते वो तो कम है लेकिन ज्यादातर उनकंड एरिया में है uh -huh. और अब वो पूरे स्टेट में वो हमको स्प्रेड करने की जरूरत है और बेड एंड ब्रेकफास्ट की ओरिएंटेशन Hmm. हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से अब करने का रैक्न शुरू किया है कि और होम स्टे को भी क्यों आपको अपने घर में किसी गैस को बुला के आपकी अपनी आप इकोनॉमी में बढ़ सकती है आपको उसमें से रेवेन्यू मिल जाती है सो इट इज अन विन विन सिचुएशन फॉर टूरिस्ट एंड फॉर द होम ओनर टूरिस्ट को भी क्या आप होटल में जाओगे जहां भी आप दुनिया में जाओगे सही एक्सपीरियंस है बट आप किसी के घर में जाओगे बेड एंड ब्रेकफास्ट तो इट इज एन एक्सपीरियंस So, ज्यादातर टूरिस्ट को एक्सपीरियंस चाहिए mm -hmm. nature, तो, तो इसीलिए इसको ज्यादा हमको सपोर्ट करने की जरूरत है और एक बेड एंड ब्रेकफस्ट होम स्टे पॉलिसी भी हम लोग तैयार कर रहे हैं उसके ड्राफ्ट ऑलमोस्ट रेडी है तो होपफुली उसके बाद वी विल है लार्जर नंबर ऑफ बेड एंड ब्रेकफास्ट यूनिट और एंड आई थिंक यू नो उसमें काफी रूरल और एग्रीकल्चर बेस्ड हाउस तो बहुत बड़ा स्कोप है उसमें मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम लोग होटल में रुकते हैं तो वहाँ की जो सराउंडिंग चीजें तो अच्छी लगती हैं लेकिन जो एक्सपीरियंस की जब बात आती है तो घर का खाना घर का प्यार मिले तो वो शायद आपके इस योजना के माध्यम से शायद पूरा हो सकता है तो एक बहुत ही अच्छी बात उभर कर सामने आई है मुझे अच्छा लग रहा है बहुत बहुत धन्यवाद आपको और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि यात्रा में काफी चीजें हम लोग देखते हैं जिस जगह हम लोग रुकते हैं वहाँ के लोकल जो लोग रहते हैं टूरिज्म का स्थानीय वासियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में उनकी तो इकोनॉमी तो बढ़ेगी टूरिज्म ज्यादा आए तो क्योंकि वो सिर्फ होटल को नहीं रेवेन्यू की जो टैक्सी में जाओगे तो टैक्सी के ड्राइवर वो लोकल सिम कार्ड लेंगे तो उनको शॉप में जाके कुछ ना कुछ तो जरूर कोई टूरिस्ट तो खरीदने वाला ही है उस एरिया के वो वहाँ की टूरिस्ट और गाइड को उस एरिया के आपने गाइड की ट्रेनिंग ली हो तो गाइड को नेचर इंटरप्रेटर को मतलब बहुत सारी बहुत बहुत बड़ी इकोनॉमी वो इकोस्फीयर बोलते जी उस जी एरिया के पूरे सराउंडिंग इकोस्फीयर तो उसकी फायदा रहती है और उसकी हैप्पीनेस क्वेश्चन भी बहुत है टूरिज्म की सिर्फ एक इकोनॉमी एक प्रोड्यूसर ऐसा नहीं तो हैप्पीनेस प्रोड्यूसर भी है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सिर्फ़ इकोनॉमी नहीं लेकिन प्यार भी बढ़ता है खुशी भी बढ़ती है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग अलग अलग लोगों से मिलती हैं उनकी बातें हम सुनते हैं या हमारी बातें वो सुनते हैं तो उन्हें भी खुशी होती है तो आइए आगे बढ़ते हैं मैं चाहूँगा कि आगे बढ़ने से पहले वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और मैं चाहूँगा कि आप महाराष्ट्र में हैं मुंबई में हैं तो वहाँ का जो कल्चर है वहाँ हिन्दी फिल्मी गीत बहुत सुनते हैं लोग तो मैं चाहूँगा कि एक आध फिल्मी गीत जो आपको बहुत प्रभावित करता हो हाल ही में आपने सुना हो उसके बारे में बताइए बहुत मुझे, मुझे बहुत अभी रिसेंटली प्रभावित हुआ वो दंगल फिल्म का जो गीत इनका जो टाइटल सॉन्ग है मूवी का वो मुझसे बहुत अच्छा लगता है बात है। आगे बढ़ते हैं। आप हैं। उसके बाद फिर लौटते है और बात करते हैं नायर जी से सफर और सफर के साथ जो सुकून देने वाली वस्तु है या साधन है उनके बारे में हम जानेंगे श्रीमती वल्सा नायर जी से आप सुन रहे हैं रेनुमत नाइन फोर एफ एम सुनते रहो मुस्करो हो इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात के मनाओ रंगे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 शंभुरादा मन खेल खेल जीव के कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ी हुई मुंबई से श्रीमती वल्सा नायर जी जिनसे हम बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह से उन्होंने बातें की हैं ग्राउंड लेवल पे जिस तरह की काम होने चाहिए टूरिज्म में किस तरह की ज़रूरत है वो सारी चीजें हम समझ पा रहे हैं उनके शब्दों से तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा श्रीमती वलसा नायर जी टूरिज़म का स्टेट और देश को क्या क्या फ़ायदा होता है जैसे आपने लोकल वासियों के बारे में बताया वैसे ही स्टेट और देश को क्या फ़ायदा स्टेट को फॉरिन एक्सचेंज टूरिज्म से बहुत ही बिगेस्ट फॉरन एक्सचेंज और सेकेंडली और आई जस्ट टेल यू द और इंडिया में अभी एट पॉइंट जीरो थ्री मिलियन टूरिस्ट आते हैं सो इट इज गुड फॉर द इकोनमी ऑफ द कंट्री बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग इन सो मच मनी और लाइक से होटल की चार्जेस हो या ट्रांसपोर्टेशन हो या गाइडर और इस बार अपने को जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स लास्ट ईयर इन दो हजार पंद्रह में टूरिज्म से आया है दैट इज इक्कीस हजार इकहत्तर यूएस मिलियन डॉलर्स है दैट इज अ वेरी वेरी बिग अमाउंट मिलियन डॉलर आई डोंट नो इनटू तो इट बी अबाउट वन थ्री फाइव वन नाइन थ्री करोड़ हुँ, हुँ, हुँ. बहुत ही बड़ा अमाउंट है वो जी, जी. किस तरह से स्टेट को और देश को टूरिज्म से फायदा होता है वो आपने इन कैलकुलेशन में मनी के रूप में भी आपने बताया है तो आइए इसके साथ ही एक और बात मैं पूछना चाहूँगा टूरिज्म से कितने रोजगार पैदा होते हैं जैसे कि आपने कहा मोबाइल ड्राइविंग जो करते है, हैं रिक्शा ड्राइवर हैं सभी लोगों को लेकिन बड़े पैमाने पे किन को रोजगार मिलता है टूरिज्म में अगर आप देखोग पूरे वर्ल्ड के जो वन इन एवरी इलेवन जॉब्स वो टूरिज्म का है अच्छा आप आ, एक मिलियन आपने इन्वेस्ट किया तो एग्रीकल्चर में आपको उसका जॉब्स होगा इंडस्ट्री में आपने किया तो लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट ऑपरचुशियल टूरिज्म में ही वन एंड एवरी इलेवन जॉब्स अराउंड दर्ल्ड बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है की और आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोल रहे थे टूरिज्म में ना सिर्फ बड़े एडुकेटेड लोगों को है वो जीएम होटल का होगा के एमबीए बट आपके उसी होटल में होगा गार्डनर उसी में होगा डिश उसी में होगा ड्राइवर हाउसकीपर कीपर एफ एन तरह सभी लेवल के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलते है नॉट ओनली स्किल्ड स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर का उतना ही बड़ा उसमें चांसे ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं आशा करता हूँ कि अगर हमारे युवा साथी सुन रहे हैं तो कभी कभी उन्हें लगता है कि अपना करियर कहाँ बनाए और घूमने का शौक तो सभी को है लेकिन टूरिज्म में भी अपना करियर बना सकते हैं जैसे कि अभी मैडम बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मेरा स्किल उस टाइप के नहीं है कम्युनिकेशन नहीं है ये नहीं है वो नहीं है लेकिन जो आपके पास है वो टूरिज्म में काम आएगा लेकिन उसको विधि पूर्वक अगर आप उसको यूज करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना की क्या जिम्मेवार ज्यादातर तो, जा, टूरिस्ट महाराष्ट्र में आए मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वो है और जो आए उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे जाए और दे गो बैक विदोरी जिम्मेदारी तो ये थी नहीं उसके लिए हम लोग सुबह शाम नया पॉलिसीज़ बनाते उसकी स्ट्रेटजी बनाते जी जी। कि हर चीज़ जो है जिम्मेवारी से हमें करना है और हर व्यक्ति अपने जिम्मेवारियों को करने के लिए रात दिन मेहनत करता है और आप भी नए पॉलिसीज बनाते हैं जैसे जैसे आपको सामने चीजें दिखती हैं और किस तरह से सुंदर और सुचारू रूप से यात्रा हो इसके लिए आप अलग अलग जो स्कीम्स है जो विधि है बनाते हैं और रूरल टूरिज्म का नया कॉन्सेप्ट है तो इसके बारे में कुछ खास जानकारी हमें दीजिए क्योंकि हम लोग टूरिज्म तो सुनते आए हैं लेकिन रूरल टूरिज्म ये क्या है इसके बारे में बताइए रूरल टूरिज्म और यो सस्टेनेबल टूरिज्म जो बोलते हैं तो उसमें आप जो पूरे लोकली अवेलेबल मटेरियल उसको यूज करके आप लोग रिसोर्ट बनाए और उसी, उसी को हम लोग मार्केट करें लोकली अवेलेबल सभी, ट्रेडिशन्स हो हो हो या या आपकी कल्चर हो या लोकल हो, लोकल लोकल फ़ूड डांसर्स फेस्टिवल्स सो आपको बाहर से बड़ा कॉन्ग्रीट होटल वगैरह बनाने की जरूरत जो आपके पास है लोकली अवेलेबल उसको आप सस्टेनेबल सस्टेनेबल मंत्रा आ, से रहकर कैसे करेंगी अभी रिसेंटली अब बहुत गर्व की बात है महाराष्ट्र टूरिज्म को कि गोवर्धन इको विलेज जो पालगर के वाड़ा में है उस इको विलेज प्रोजेक्ट को रूरल टूरिज्म का प्रोजेक्ट है उसको यूनाइटेड नेशंस की सबसे बेस्ट टूरिज्म प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला इनफैक्ट एशिया की ओनली प्रोजेक्ट यही था जो अवार्ड विन तो आप लोग जाए और वाडा में पालगर के पास है वहाँ जाके आप देख लीजिए कि टूरिज्म से नॉट ओनली टूरिस्ट बट पूरी एरिया की कैसे डेवलपमेंट हुई है बेस्ट एग्जांपल ऑफ रूरल डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म बहुत ही अच्छी बात आपने बताया ये पालगर के बिल्कुल पास में है क्या जी उनका नाम है गोवर्धन इको विलेज वाडा में वाडा तालुका वाडा तालुका में गोवर्धन इको विलेज तो मैं चाहूँगा हमारे जो लिसनर से अभी सुन रहे हैं तो कहीं घूमने का शौक़ है और कुछ नया चीज़ देखने को आपको ऐसा फील होता है तो वाड़ा में जाइए जहाँ पर गोवर्धन विलेज इको विलेज है जो उसको आप देखना है जिसके बारे में अभी मैडम बता रहे थे तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले पाँच सालों में महाराष्ट्र टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की वृद्धि किस हद तक होगी और किस तरह से नई कुछ चीज़ें होने वाले हैं उसके बारे में आप क्या ड्रीम करते हैं उसके बारे में बताइए मेरा तो ये ड्रीम है कि महाराष्ट्र में डोमेस्टिक टूरिज्म का नंबर वन बने और फॉरेन टूरिज्म का नंबर बने अभी हम लोग फॉरन टू में नंबर दो और डोमेस्टिक में पांच नंबर पे है नहीं, नहीं। तो अभी हमारी जो मीडिया स्ट्रेटजी है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ये सब देखकर अगले पांच साल में हम दोनों में डोमेस्टिक में और फॉरेन में दोनों में नंबर वन महाराष्ट्र टूरिज्म का स्थान नंबर वन पे होगा वही मेरा बहुत बड़ा ड्रीम वही है जी बहुत ही अच्छा जो सपना आपने देखा है वो जल्दी पूरा हो ऐसी शुभ आशा हम लोग करते हैं और टूरिज़म के बारे में काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया हमें बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हमारे सुनने वाले भी आपको सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं और जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक मैसेज दें और साथ ही साथ आप मुंबई महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र का कुछ लैंग्वेज जो है तो मराठी की जो गीत है या मराठी के बारे में कुछ वहाँ की तो महाराष्ट्र की जो किले है जी जी। पूरे वर्ल्ड में ऐसे किले नहीं है शिवाजी महाराज के जो किले या समुद्र किले जो सिंधुदुर्ग विजयदुर्ग मुर्ड जंजीरा ऐसे किले या गढ़ किले जो हो सिंहगढ़ प्रतापगढ़ रायगढ़ हो ऐसे किले एकदम बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है महाराष्ट्र के और जो युवा श्रोता है वो सब ये किले में जाके ट्रेकिंग करे पूरे किले तिल, के इतिहास के बारे में जाने वहा एक एक स्टोन के बड़े बड़े स्टोरीज है और कैसे किला बनाया लाइक एन आइलैंड में किला बनना मतलब अभी भी इट्स आर्किटेक्चरल मार्वल और उस समय ना चार सौ साल पुराने टाइम में कैसे लोगों को बनाए होंगे तो अपने में बहुत बड़ा गर्व होगा इसलिए आप ज्यादातर ज़्यादातर करें ज्यादा ट्रेवल करे सगड़ सगड़े कि सगड़ी विनती आए <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लगा आपको मराठी शब्दों को यूज़ किया तो और खुशी हुई और हमारे सभी सुनने वालों को भी पता चला होगा कि महाराष्ट्र में किस तरह का जो हेरिटेज है जो खूबसूरती है जो अपने आप में एक अलग पहचान बनाती है जो खिले है जिसके बारे में आपने जिक्र किया और साथ ही साथ समुंदर का किनारा जो कोंकण का आपने बात किया ये अपने आप में अलग ही है मुंबई सभी लोग नाम तो जानते हैं उसके बारे में भी जानते हैं लेकिन उसके आगे जो महाराष्ट्र है उसके साथ जुड़ा हुआ जो महाराष्ट्र है पूरा उसमें जो जो चीज़ें हैं वो आपने अपने शब्दों में बताया और मैं आशा करता हूँ कि हमारे सभी सुनने वालों को महाराष्ट्र के बारे में अच्छी जानकारी मिली है टूरिज्म के बारे में भी अच्छी जानकारी उन्हें मिली होगी और मैं कहूँगा सभी से कि वो जरूर एक बार महाराष्ट्र के जो इन विशेष बातों को जो हमने आज सुनी उनमें से कुछ चीज़ों को जरूर देखे और अनुभव करे महाराष्ट्र क्या है तो चलिए इसी के साथ मैं कहूंगा हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में श्रीमती वलसा नायर सिंह जुड़ी और अपनी सारी बातें हमारे साथ टूरिज्म से जुड़ी हुई बातें हमें बताई इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शुक्रिया थैंक यू सो मच धन्यवाद मैडम या थैंक यू थैंक्स सो मच तो चलिए श्रोताओ आज के लिए बस इतना अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो चल के तुझे मैं ले के चलू एक तैसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले के चलू एक तय गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार फले एक ऐसे गगन के तले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 आ चल के तुझे मैं ले के चलू एक हैसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक है गगन के तले एक है गगन के तले